विश्व ने कहा संसार में जब मनुष्यों का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्म पूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं उस समय उचित काल कारण तथा सम्यक कर्मानुष्ठान धर्म अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं इनमें धर्म तो अर्थ का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है परंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प संकल्प है है। है। है। विषय विषय रूप रूप और और संपूर्ण इंद्रियों के के उपभोग में आने के लिए है। यही धर्म, अर्थ और काम का मूल रूप है। इसे होना ही मोक्ष क्षा को त्याग कर त्रिवर्ग का सेवन किया जाए तो उसका परसान भी मोक्ष में ही होता है यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौभाग्य की बात है अर्थ सिद्धि के लिए समझ बूझ कर धर्मानुष्ठान करने पर भी कभी अर्थ की सिद्धि होती है कभी नहीं होती है इसके सिवा कभी दूसरे दूसरे कामों से भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है और कभी अर्थ नष्ट भी हो जाता है फल की इच्छा धर्म का मल है केवल गाढ़ कर रखना धन का मल है और स्वगुण वर्जित संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से, से रहित केवल आमोद प्रमोद की दृष्टि रखना काम का मल है इस विषय में जानकार लोग राजा आंगरष्ट और कामंदक ऋषि का संवाद सुनाया करते हैं यह एक प्राचीन इतिहास है किसी समय की बात है कामंदक ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे उन्हें प्रणाम करके राजा आंगरिष्ठ ने पूछा मनवर यदि राजा काम और मोह के वशीभूत होकर पाप कर बैठे और फिर उसे पश्चाताप होने लगे तो उसके उस पाप को दूर करने के लिए कौन सा प्रायश्चित है